श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वादश अध्याय तृतीय पाद श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान श्री रामकृष्ण देव का निज सूक्ष्म में घाव देखना दूसरों के पाप ग्रहण के कारण वैसा होना और उसका फल श्याम पुक में रहते समय श्री रामकृष्ण देव को एक दिन एक अद्भुत दर्शन हुआ था उन्होंने देखा उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर कमरे में इधर उधर घूम रहा है और उसके गले के संयोग स्थल में बहुत घाव हुआ है आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार घाव होने का कारण सोचने लगे इतने में से जगदम्बा ने उन्हें समझा दिया कि अनेक प्रकार के कुकर्म करके लोग आकर उनका स्पर्श करके पवित्र हुए हैं उनके पाप इनके शरीर में प्रविष्ट हो जाने से शरीर में घाव हुआ है जीवों के कल्याण के लिए वे लाखों बार जन्म ग्रहण करके दुख भोगने में कातर नहीं है यह बात हमने दक्षिणेश्वर में समय समय पर श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी अतः इस दर्शन के कुछ भी से कुछ भी विचलित न होकर आनंद के साथ उन्होंने हमें यह बात बताई इसमें हमें आश्चर्य नहीं हुआ और इसमें उनकी असीम करुणा का ही स्मरण कर हम लोग विशेष मुग्ध हुए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 साथ ही नरेंद्र आदि कुछ प्रधान भक्त उस अनुपम दर्शन की बात सुनकर इस विचार और गवेषणा में लग गए कि एक के द्वारा किए कर्म का फल दूसरे के द्वारा स्वेच्छा से ग्रहण करना ईसाई वैष्णव आदि धर्मों में जो माना गया है उसमें कुछ सत्यता अवश्य है श्री रामकृष्ण देव के निकट नए मनुष्यों के आवागमन को रोकने का प्रयास देखकर गिरीश चंद ने कहा था प्रयास करना है तो करो पर यह संभव नहीं है क्योंकि वे श्री राम कृष्णदेव इसीलिए शरीर धारण किए हुए हैं फलस्वरूप दिखाई पड़ा संपूर्ण अपरिचित लोगों को रोक सकने पर भी भक्तों के परिचित नवागत व्यक्तियों को रोकना संभव नहीं हुआ अतः नियम बनाया गया कि भक्तों में किसी के साथ विशेष परिचित हुए बिना किसी नवागत को श्री राम कृष्णदेव के निकट जाने नहीं दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही बता दिया जाएगा कि वे श्री रामकृष्ण देव का चरण स्पर्श कर प्रणाम न करें, परंतु संपूर्ण अपरिचित किसी किसी की कि व्याकुलता देखकर इस नियम का व्यतिक्रम भी होने लगा इस नियम के बारे में एक दिन एक मनोरंजक घटना हुई गिरीश द्वारा अपरिचित नाट्यशाला में एक दिन दक्षिणेश्वर में रहते समय श्री रामकृष्ण देव एक धार्मिक नाटक देखने गए थे एवं नाटक की प्रधान भूमिका जिस अभिनेत्री ने की थी उसके अभिनय की निपुणता की प्रशंसा की अभिनय के अंत में इस अभिनेत्री ने भाभा विष्ट श्री राम कृष्ण देव की पाद वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था उस दिन से वह उन्हें साक्षात देवता मानकर विशेष श्रद्धा भक्ति करती थी उसके बाद से वह उनका पुण्य दर्शन लाभ करने का मौका खोज रही थी श्री रामकृष्ण देव की कठिन व्याधि की बात सुनकर वह अब उन्हें फिर एक बार देखने के लिए और भी व्याकुल हो उठी श्रीयुक्त कालीपद घोष ने परिचित होने के कारण उसने उनसे बहुत विनती की और इस विषय में उनकी सहायता के लिए याचना की कालीपद सभी बात में गिरीश चंद्र के ही अनुगामी थे और श्री रामकृष्ण देव की युगावतार रूप से धारणा करने के फलस्वरूप इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि कोई दुराचारी यदि पछता कर उनका चरण स्पर्श कर ले तो उससे उनका रोग बढ़ जाएगा अतः श्री रामकृष्ण देव के समीप उस अभिनेत्री को लाने में उन्हें कोई संकोच या भय नहीं हुआ गुप्त रूप से सलाह करके एक दिन संध्या के पहले उसे पुरुष की तरह हैट कोट पहनाकर श्याम्प को लाए और अपने मित्र रूप से हम लोगों का परिचय कराकर श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख ले गए और वहां उसका परिचय दिया श्री राम कृष्ण के कमरे में उस समय हम लोगों में से कोई नहीं था इसलिए उनका परिचय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई हम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही अभिनेत्री वैसे भेष में आई है जानकर प्रयास प्रिय श्री राम कृष्णदेव हंसने लगे और उसके साहस और निपुणता की प्रशंसा करते हुए उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तदनंतर उसे ईश्वर पर विश्वास करके उनकी शरण में रहने के लिए दो चार धर्म की बातें कहकर थोड़ी ही देर में उसे विदा कर दिया वह भी आंसू बहाते हुए उनके श्री चरणों पर माथा टेककर कालीपद के साथ चली गई श्री रामकृष्ण देव से बाद में हमें यह रहस्य ज्ञात हुआ और हम ठगे गए हैं यह देख वे हास परिहास और आनंद कर रहे हैं इससे हम लोग काली पर भी नाराज़ नहीं हो सके